नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष बात करने वाले करियर इन मैजिक जी हाँ मैजिकल करियर भी बोल सकते हैं आप और पिछली बार जैसे कि हमने बातें की थी डॉक्टर संदीप शेलके जी से होम्योपैथी के बारे में मेडिकल फील्ड के बारे में और खास उसमें मेडिकल में होम्योपैथी किस तरह से काम करती है होम्योपैथी में कैसे करियर बना सकते हैं होम्योपैथी के क्या चैलेंजेस हैं इस विषय को लेकर विस्तार से आपसे बातें की थी तो आज हम लोग एक और नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं कि मैजिक यानी जादू सिख के अपना करियर कैसे बना सकते हैं अपने जीवन यापन कैसे कर सकते हैं एक अच्छा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की दुआओं के साथ में है ना किसी को खुशी देकर किसी को हंसा कर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पाकर अगर आप अपना कमाई कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना तो आइए आज ऐसे ही एक बड़े मैजिशियन से आपकी बातचीत कराने वाला हूँ प्रशांत भावसार जी आप नागपुर से हैं और पिछले काफी समय से जो हैं ये काम कर रहे हैं मैजिशियन का और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं आप तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि आप मैजिक का काम करते हैं मैजिक वर्कशॉप भी करते हैं सिखाते भी हैं तो मुझे बड़ा जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना हमारे रेडियो मधुवन को जो सुनते हैं और खास हाँ शनिवार के दिन आपके लिए हम करियर वाला ये प्रोग्राम देकर आते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग फील्ड के बारे में बातें करते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से प्रशांत भावसार सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में ओम शान्ती। ओम शांति। शांति प्रशांत जी कैसे हैं आप बहुत बहुत अच्छा अच्छा खुशी जी जी, जी मुझे बड़ा खुशी था हुई कि आप समय दे पा रहे हैं हमें और आपसे बातचीत हो रही है प्रशांत जी सबसे पहले तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए हमें अपने परिवार के बारे में बताइए विस्तार से तो ये जादू का जो कैसे हुआ जाते गेट खुल जाना कार्पेट के ऊपर पैर रखते थे उसके ऊपर तो अपने आप बाल उठाना बोते करे घर के पासी बनाया उन्होंने जादू मदर तो बहुत लोग आते हैं तो बचपन में एक बार देखने के लिए गया चीज क्या है जिज्ञासा देखने के लिए जादू में लगता है मैंने बात किया कला जो है वो अलग तरह की कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं सो में से हार्डली दो तीन लोग सीख पाते बाकी लोग देख के चले जाते है मुझे लगा कि यार कुछ अलग बनना है अपने को तो ये कला सीखना अति आवश्यक है डांस, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग तो कोई भी करता ना कॉमन चीज है लेकिन नजदीकों में तो अलग के होता है तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया उनसे बात किया जब भी उनके शो रहते थे बड़े बड़े शो करते थे वो भी उनके सामने रहता था तो उसमें धीरे धीरे उनके सानिध्य में रहते सीख गया हम्म हम्म और कुछ अलग अलग रह कर रहे हैं बिल्कुल और अपनी पॉपुलरिटी भी जल्दी बन गई की अरे वह इतना अच्छा में नगे मंगे स्टेज शो कर रहा है तो उसे प्रसिद्धि भी अच्छी मिली पैसा भी अच्छा मिला और भावना भी अच्छी हुई काफी तो तो अच्छा लगा की आलोक फिर अपने चॉइस क्या करें लेकिन इसको तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा है और पहले आज से कुछ साल पहले जादू टोना जादू अलग अलग मुलूम माने थे बिल्कुल बिल्कुल जादू कला इसको बहुत कम माने थे जादू टोना करना कुछ गलत करना ऐसा उसको लोगों लोगो दिले दुबार देता लेकिन जादू कला में ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई नाता नहीं है इसका जादू टोने को लेते और इसमें गलत हो ही नहीं सकता बिल्कुल है ना तो वो सब कला है जिस लोगों को हंसी हंसी मनोरंजन हम लोग करते हैं। लोगों के चेहरे पे हम लोग स्माइल ला देते हैं अपने अपने स्पीच के जरिए जी जी वो काफी अच्छा लगता है की लोग सराहते लोग मान सम्मान देते हैं और मेरे परिवार में भी दो तीन लोग हैं जो इसको चला रहे आगे वर्कशॉप लेता मैजिक वर्कशॉप लेता हूँ, लेता हूँ अभी भी में और हमारे नागपुर में जामका में तो ब्रह्म कुमारी सर और भी वर्कशॉप लिया बच्चों के लिए वगैरह जो भी तो बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज को कला है ना कला कला सर कैसे कला कोई भी सबसे बिल्कुल बिल्कुल और कला में कोई उम्र का बंधन होता है ना हाँ जैसे सभी कर सकता है छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी कला को सीख सकता है, जी, जी, जी. है, तो है। प्रशांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपका जी. जो वीडियो है आ, अच्छा। सरोवर का वो मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा आपने उसमें अध्यय को भी जोड़ा है जी, जी। बहुत ही अच्छा लगा अच्छा वर्तमान में आप क्या कर रहे वो बताइए आप कौन सी कंपनी में वर्तमान में वर्तमान मीडिया से जुड़ा हूँ का, का नंबर पेपर है पे मैं कर रहे से से 25 साल और उनका भी सहयोग मुझे बहुत बार रहता है मैजिक शो में संडे को मुझे छुट्टी देती है तो संडे के दिन मैक्सिमम में मैजिक शो करता हूँ और वहां से मुझे ऑफिस से कॉम्पिटिशन मिलता है वहाँ भी मेरे शो हो चुके हैं तो ऐसा है की मेरे नाम से कुछ जानते हैं आप बोलेंगे बोले माता जी क्या तो कोई बोले पता बतानी लेकिन अच्छा लगता है अच्छा <laughs> लगता <laughs> <एक> है कुछ काम कर रहे हैं सभी लोग अलग हटके काम कर काम कर तो ज्यादा मजा आता अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी बहुत खुशी होती है और मुझे भी मैं से जुड़ा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार एक आ, के तौर पे मैंने बाबा को लेके शो करता हूँ काफी जगह मेरे शो हो चुके तक शो हो चुके हैं मेरे जी जी जी हाँ जी चीज ऐसी अलग अलग क्रिस्मेंट को यूज कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो, प्रशांत जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा बहुत अच्छी बात आपने बताया मीडिया से जुड़े हुए हैं और काम करते हुए साइड में आप मैजिशियन का काम करते हैं लेकिन मैजिशियन आपकी एक पहचान भी बन गई है काम कर रहे हैं उसको सेकेंडरी हो गया और मैजिक आपका प्राइमरी हो गया फर्स्ट हो गया तो लोग आते हैं तो आपको एज जादूगर ही आपको याद करते हैं और पहचान हैं तो बहुत ही अच्छा एक जो है स्टेटस बन जाता है एक नाम आ जाता है जी तो आइए इसके इसी विषय को लेकर आगे और बात करते हैं लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है प्रशांत जी से और मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि, आ, मैजिक आपने कितना समय सीखने में, और कैसे आपने इसकी स्टार्टअप किया आप अपने जो गुरु से शुरू किया है जो चीजें देखा वही से आपको लगा की ये नया चीज है इसको सीखना चाहिए तो कितना टाइम आपको लगा थोड़ा सा अपना अनुभव भी शेयर कीजिए Uh, कुछ जो भी अलग अलग वैरायटी चीजें हो सकती तो है और शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ है मुझे क्योंकि समझ में आती की क्या करे लोग उसको उल्टा पुलटा कुछ होते उस चीज को जादू तो मैं करता ये करता वो करता चिराते भी थे लेकिन जब जो उनको पता लगा की अरे ये तो कोई जो आसान चीज है अपन भी कर सकते हैं सीख सकते हैं तो धीरे धीरे वर्ष अपने सीखना चालू किया तो काफी लोग परिवार जुड़े के हमारा बच्चा जो आपके बड़े बड़े शो देखते है आदमी काटते हैं पीटते हैं गायब कर देते है जो उनको अलग अलग था लेकिन जब उनको सिखाया ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रिक के जरिए सब कर सकते है सिर्फ मानवीय हलचल से सब होता है तंत्र मंत्र जादू में कुछ होता नहीं, नहीं। जब उनको दिमाग जमा बात बांट डालते तो फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे सीखने लगे और आज भी हमारे नागपुर में कम से कम पचास मेजिशियंस है उसमें और वो रेगुलरली सोर्स कर रहे हैं अच्छा कमा भी रहे उनके परिवार में भी लोग इन हेल्प करते हैं और उनको पता लगे है या तो तंत्र मंत्र होता नहीं फालतू बकवास बातें है इसे बोलने की बात है अलग ही कला है और कुछ इसलिए वो लोग अगर सीख रहे हैं वो कर भी रहे और अच्छा मैंने रोजगार का अच्छा जरिया है ना ये आजकल हर जगह पार्टी होती है इवेंट्स होते बड़े-बड़े शादी ब्याह हो किटी पार्टी हो हर पा, हर मैजिकीज को ये अलग हटकी कला है और मैजिक ऐसी कला की फैमिली देख के पूरा फेमिली देख सकते उसको बिल्कुल बिल्कुल उसमें एक नवीनता पूर्व होती है और फालतू की कुछ नहीं होती वहाँ पे प्योरली अच्छा मनोरंजन होता है फैमिली होता है हम करते हैं और हर संडे संडेडे संडे ऑलरेडी बुक हो जाते एक एक महीने से तो अच्छा, हाँ, तो सब मैगज बुक करते एक दो तीन शो करते वो हाँ और पैसा भी अच्छा कमाते है वो लोग बिल्कुल बिल्कुल तो वर्तमान में वो की युवा को भी बोलने का मतलब इस फील्ड में आइए सीखिए और कमाइए कोई भी सीखने भी तो उम्र होते नहीं ना सर कोई भी बिल्कुल बिल्कुल बुजुर्ग हो महिला होल जेंट्स हो कोई भी सकता उसमें शीर्षक है आपको मैं बता दूं मैजिक में फर्स्ट टेस्ट बीबी जिसका नाम है कृतिका फारेख अहमदाबाद की वो फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट टेस्ट बीबी हो फेमस मैजिशियन है फेमस मैजिस इंडिया बीबी किसी का चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की कुछ आपने गुरु के बारे में जरूर बताइए जिनसे आपने सीखा की जिनकी क्या हॉबी थी कैसे वो आपके साथ जुड़े और किन तरह से उनके कौन कौन से शोज आपने देखे और किस तरह से वो काम करते थे उनकी विशेषता क्या थी वो बताएं। हाँ तो मेरे गुरु जी सुनील भावर जी थे वो मेरे अंकल लगते थे और वो भी मैंने सर्विस करते हुए उन्होंने को डेवलप किया बहुत छोटे गांव से आए थे वो नागपुर में तो उनको भी लगा की सर्विस तो करते रहते सर्विस में कुछ ठीक ही चल रहा है लेकिन को तो आगे बढ़ना है कुछ करना है जिंदगी में खुद के लिए देश के लिए युवा उन्होंने जादूगर बनाया जिनके जरिए मैं खुद वहाँ सीखा और आगे बढ़ा और उनके बड़े बड़े शोज करते थे वो भी उनका उनका एक ऐसा था कि बॉक्स उसको डाल देते तालाब में डाल देते और फिर वोक्स में अपने आप बांट कर देते ऐसे बहुत सारे विशेषा थी इनके एक बॉक्स में बंद करके वहां तो बंद उठा देते थे उनको तो लोगों के बीच में आ जाते थे कागज फाड़ के बहुत सारे नोट निकाल देते कबूतर खरगोश ऐसे <laughs> आ, तो खरगोश ऐसे, ऐसे मना नहीं करते था खरगोश है कुछ भी है निकाल दे दे अच्छा लगता था उनको बच्चों आ, को बीस पच्चीस साल पुरानी बात है वो पच्चीस साल पुरानी बात है तो वो हमारे गुरु माओशाली थे उनको बहुत सहयोग किया और उनके बदौले से आज में इस पारा आज भी मेरे भी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैंने भी एक, एक नया कारखाना किया मैंने आंखों पे बारा पट्टी और हाँ। नकाब पहन के नागपुर हाँ। से वर्धा सेवाग्राम और फिर रिटर्न नागपुर ऐसे सत्रह स्पीड से बाइक चलाई मैंने क्या बात है क्या बात हाईवे पे हाईवे पे हाँ, आंखों पे बारह पट्टी और नकाब हाँ बांध के गाड़ी चलाये वो हाईवे पे वो भी सात सौ स्पीड से बाइक चलाई मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते नजी प्रशांत नाम से ब्लाइंड फोर्ड YouTube पे लाइव है मेरा तो तो वो रिकॉर्ड बन गया, नहीं, नहीं, तो वो भी तो आप भी सुन सकते हैं बताइए मुझे हम लोग जैसे कि आपने आ, बहुत अच्छी बात बताए की आप बाइक जो है आँखों पे पट्टी बांध के वो भी बारह पट्टी बांध के चलाए तो ये क्या प्रैक्टिस तो होगी आपकी कितना टाइम तो काफी कम से दस पंद्रह साल लग गए रोड क्यूँकी थोड़ा सा आग बंद करते तो हमारा बाइक इधर उधर हो जाता है आजू बाजू को लोग चले आप ले आजू बाजू खड़े हैं बाजू में ट्रक चल रहे हैं, बाजू में चल रहे, चल रही दे तो दे है, देख सकते देख सकते मैन्यूम्ड फोन के नाम से कंटिन्यू लाइव था ना वो नहीं। उसमें कितना ट्रिक होने के बाद स्पीड से मैंने सक्सेसफुल किया उसको और वो मुझे रिकॉर्ड पत्र बना उसका रिकॉर्ड का तो वो ऐसी कला ऐसी जोखिम भरी इतनी अच्छी भी है तो हो जाता एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी जी, जी. हमारे जीवन में ऐसे कुछ चैलेंजेस हम लोग ले रहे हैं जी. तो चैलेंजेस के बीच में जो है जोखिम भी लगता है तो जोखिम से लोग डरते हैं कभी कभी है ना? जी, जी हाँ बिल्कुल तो क्या अभी इन चीजों को जैसे आपने बाइक वाला ये तो एक्स्ट्रा में ही है शायद नहीं मेरे ख्याल से, हाँ, ये, से हट हाँ, के, हाँ, हाँ, ये तो स्टंट स्टंट स्टंट हो हो गया गया आपका कुछ हट के ठीक है तो, थीज़ी। थीज़ी। थीज़ी। तो ये मैजिक से अलग है काफी कम लोग स्टंट मैजिक करते हैं क्योंकि उसमें जान जाने की बहुत बड़ी संभावना ये तो आप, देट देट आप देट कर पाए तो जीत गए हाँ। नहीं कर पाए तो खत्म हो गया आपका काफी गए केला में हो चुकी है केला में हो बेंगलुरु दो लोगों की डेथ ब्लाइंड फोल्ड के चक्कर में थोड़ी गलती होगी तो सीधा नाले में कहीं भी घुस गए तो ऐसा हादसा हो चुके हैं बहुत ज्यादा मैं भी डरते डर तो प्रोग्राम किया और सक्सेसफुल रहा जैसे सबको तारीफ किया जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपको जी जी बहुत जी है आइए आगे बढ़ते हैं और मैजिक की बातें चल रही थी तो अच्छा। जैसे कि आप उनके बारे में अपने चाचा जी के बारे में जिन्होंने आपको सिखाया जी जी। उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने जिक्र किया जैसे वो टाइम पे वो करते थे तो वो अभी भी है आपके साथ उनकी डेथ हो गई साल के ऊपर हो गई उनकी अच्छा अच्छा अच्छा तो उनका नाम आज, आज भी बरकरार है जादू याद करते हैं उनका जो आखिरी लास्ट लास्ट में उन्होंने कुछ यूल वगैरह भी यूज करते हैं जादू ने तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और वो चाचा जी ने कुछ या कुछ अलग माइंड उन्होंने अपने मैजिशन में मैजिक के कार, कार्य में किया हो तो वो हमें बताइए थोड़ा सा हाँ वो तो बंद करके डाल दिया था हाँ हाँ और तालान से डाल दिया था हाँ हाँ खुद को छुड़ा के हथकड़ी छुड़ा के खुद को बांध के बाहर निकाल के वो तैरते हुए बाहर आए थे वो अरे वो वो हजार लोगों के सामने वो प्रोग्राम किया था उन्होंने बहुत साल पुराने बात थे वो पच्चीस साल पुराने वो और एक आपके के ढेर उनको ऊपर से डाल दिया था क्रेस से तभी वहाँ से वो बात सही सरा थे तो स्टंड किया तो तर्ण, तर्ण थोड़ा सा खतरनाक भी होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन जब सक्सेस होगा तो आपके वहां बहुत होती है बिल्कुल बिल्कुल वैसे मैंने कहा कि मैंने स्टैंड किया ब्लैक तो गलती नहीं आह होना चाहिए आप थोड़ा आखे बंद करके यहाँ से बाहर जाएंगे ऊपर से नीचे नहीं आ सकते आंखें बंद करके बिल्कुल ऊपर तो मेरे बारह पर्टिकुल बारह लोगो ने गेस्ट आए थे हजार लोगों के सामने किया और नकाब उसके ऊपर नकाब लोगों चेक किया लोगों ने चेक करने का मैंने बाइक चलाई वो भी 24 फोर आवर्स ऑनलाइन था वो कैमरा वगैरह चार पाँच कैमरा कैमरे से भी लोगों के बीच में ट्रिक करना और चलाना वापस आना और थोड़ी भी उसमें गलती होती तो मेरा भी काम तबा होता एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमने कहीं वीडियोस देखा था बैंगलोर या कर्नाटक में आजी, आजी। तो एक आदमी उड़ता है लड़का उड़ता है बहुत आजी, आजी। तो क्या ये हाँ। रियल में उड़ने जैसा कुछ है क्या जादू से उड़ते हैं क्या लोग नहीं, नहीं जादू से उड़ता तो मैं यहाँ से तुरंत माउंट अब आगे होता ना क्यूँ हाँ। ट्रेन का और प्लेन का खर्चा करता हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है ट्रिक है वो तो अच्छा। उसको वीडियो ट्रिक बोल सकते हैं आप तो कोई हरकत नहीं पीछे में उनका एक पर्दा लगा हुआ था वो वैसे टेबल से टेबल उड़ते हैं और पीछे में जो बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो अच्छा। पूरा कैमरा ट्रिक होती है अच्छा पूरा कैमरा ट्रिक है कैम। ताजमहल गायब करना कुतुबरा गायब करना ट्रेन गायब करना ये भी जो स्टंट है ये सिर्फ ट्रिक होती है और कुछ नहीं है ये सामने जो जिसको बोलते हैं जिसको दुष्टि भ्रम जिसको बोलते है ना उस समय के लिए आंखों से ओझल ओझाना और वो चीज दूसरी शिफ्ट कर देना ऐसा कुछ तो तो तो तो वो ट्रिक होती है बस और कुछ नहीं होता वास्तव में लोग उड़ के आते हम कहीं सकते थे चलो भाई हम आपके साथ भी उड़ते थे घर के हम भी उड़ रहे आप भी उड़ो तो ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता वो सिर्फ ठीक होती है वो ट्रिक बस उसके लिए भी काम नंबर करता है काफी खर्चा करना पड़ता है उस ट्रिक के तो नाइन्टी नाइन परसेंट अपने लोग सके और ट्रिक के जरिए वो कर सके कारनामा फॉरन में काफी लोग करते हैं अपने इंडिया में भी बहुत लोग करते है आंखों से जितना जो जितता है वही सही मानेंगे ना ऐसी बातें बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा कुछ होता है रियली में ऐसा नहीं होता है उड़ना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता योग बात बातें नहीं हो जी, जी पुरानी सजी पुरानी बात अलग बात थी सब सात्विक काम था सब अच्छे लोग थे उस समय उस युग में अभी तो ऐसा कुछ है ही जी, जी, जी, जी, के जरिए वो लोग करते हैं बिल्कुल हम लोग हम लोग कर देते हैं तो वो उस समय, के ना, उस समय के। आ, वो स, कुछ सेकंड का खेल है और वो भी मैक्म ऑडियंस अपने लोग रहते हैं अच्छा अच्छा वास्तविकता तो से लेकिन जो ब्लाइंड फोल जो मैंने किया काम है ड्रिंग वाला काम है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की जैसे अभी हमारे यूथ है वो अगर अपना पढ़ाई वगैरह करते हुए इन चीजों को सीखना चाहे पार्ट टाइम वगैरह क्या सीख सकते हाँ, हैं ना हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं हाँ, हाँ, वो उसका कोर्स है बात होता फर्स्ट बेसिक कोर्स होता है जिसमें पांच साल के बाद में कोई भी लड़का लड़की को सकता है। हाँ, बेसिक कोर्स में क्या होता है घर की जो चीजें होती है हाँ, हाँ, जैसे पेंसिल ग्लास है पेपर है कर घर तो की जो चीजें उसे है उससे मैजिक सिखाते हैं बेसिक कोर्स वो कम से कम दस 15 20 दिन का रहता है वो तो बेसिक चीज में सीखने के बाद आप आधे आधा घंटा कर कहा भी छोटे मोटे पार्टी में आप शोर्स कर पाते हो अच्छा। बेसिक कोर्स वो फर्स्ट होता है बाद में सेकेंड होता है एडवांस मैजिक जिसमें आप कम से कम दो तीन हजार पब्लिक रही तो भी वो इजिली सीख सकता है इसमें कुछ, कुछ आइटम भी होते हैं अच्छा। तो जो प्रैक्टिस तीन महीने लगते हैं सीखने के लिए थर्ड लास्ट जो कोर्स है प्रोफेशनल मैजिक जब भी अच्छा। बड़े शौक हम लोग करते दो तीन घंटे के तब उसको जो सीखने लगता है उसको साथ में लेके आते और उसको होता कैसा है और कैसे क्यूँकी मैजिक में सिर्फ छोटी सौ दस उंगली का कमा ले तो मैजिक फ्लॉप हो गया बिल्कुल बिल्कुल मैजिक में नो वर्स मोर तो गोल तो दिया टोनिंग दोबारा तो तो कर देता है ओपन होगी तो ओपन होगी उसको दोबारा नहीं कर सकता पर भी उसको सिखाना पड़ता है तो हम लोग उसमें बात है खड़ा करना कैसे क्या बात करना है कैसे डायलॉग बॉलिक करना चाहिए कैसे एंगल करना चाहिए आजू बाजू में लोग भी रहे तो भी उनके बीच में कैसे सिगरेट छुपा के उसको प्रेज कराएंगे जैसे सिखाते हैं हम्म हम्म तो कम से कम पाँच छह महीने में, में जो व्यक्ति वो तो अच्छे तरीके से है और आराम से शो कर पाता है और कमाई भी इसमें अच्छी है सही बात है चलिए प्रशांत जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा हाँ। तो आइए एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं कि इल्यूशन क्या है इसमें कैसे काम होता है और कितना आप मैजिशियन बनने के बाद कमाई कितना कर सकते हैं वो सारी चीजें और आपके मन की भावनाओं को कोशिश करूंगा की मैं ठीक से पूछ पाऊँ प्रशांत जी से और आपको पूरा एज ए मेजिशियन आप कितना समय में तैयार हो सकते हैं वो सारी सवाल आपको जो है आ, उसका जवाब मिलने का आगे तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा जादूगर वाला गीत अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो न दही चटोकन आओ बच्चों आ गए बच्चन hey! गिली गिली पातशाह सुन मेरे राजा वन टू नाइन इलेवन कर का जादू हाथों का कमाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादू कर का जादू हाथों का कमाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है गिल, गिल पाशा, सुन मेरे राजा वन टू नाइन्थ अलेवन बना दूर कॉफी को लस्सी टॉपी से निकालू टॉफी एक नहीं ये ये ये तो ये तो ये तो झूठ, झूठ, झूठ, झूठ, लकड़ी को बना दूर कॉफी को लस्सी टॉपी से निकालू टॉफी एक नहीं अस्सी गिली गिली पाशा, सुन मेरे राजा वन टू नाइन अलेवन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 कोई चोरी आंख झपकते खोल दूं तारा दू कार जादू की घुमाऊं करूं करू कोई चोरी आंख झपकते खोल दूं तारा दू कारया तिजोरी गिली गिली सुन मेरे राजा वन टू नाइन्थ अलेवन सर पे चढ़ के बोले जादू में साल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है जादूगर का जादू आदों का कमाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है करो जखड़ो चाहे जैसे गुल होती है बुलबुल छू हो जाऊ ऐसे बक्से में बंद करो जखड़ो चाहे जैसे गुल होती है बुलबुल छू हो जाह ऐसे गिलगिल गिल पाशा सुन मेरे राजा वन टू नाइन अलेवन हर एक जादूगर की आखिरी ये चाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है जादूगर का जादू हाथों का कमाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है साधा गे सारे गगा पागा धपा ग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन मैजिशियन के बारे में बातें हो रही है मैजिक <laughs> एक बहुत ही अच्छा जादू शब्द सुन के खुशी होती है सबको और आप अगर जादू की कला सीखकर अपना करियर बना लेते हो पैसा कमाना शुरू कर देते हो तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है एक्चुअली अच्छा मैजिक के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई है क्योंकि ये एक ऐसा मनोरंजन है ये दुखी को खुशी कर देता है उदास को सुख देता है उदासी में हसी ला देता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है दुआएं कमाते हैं इसमें है ना तो इसीलिए ये जो प्रोफेशन है यह हमेशा चलता रहता है लोगों को खुशी प्रदान होती है तो आइए मेरे साथ फिर से प्रशांत जी जुड़े हैं और उनसे बातें हो रही हैं, और वो खुद एक मेडिशियन है और काफी लंबे समय से वो इन चीजों को कर रहे हैं तो प्रशांत जी आप बताइए की जैसे हम लोग अगर नए बच्चे इसमें आना चाहते इस फील्ड में और आ या सीख लिए तो कम से कम उनको कितना टाइम देना पड़ेगा और कितने समय के बाद वो एक प्रोफेशनली कमाना शुरू करे तो कहाँ से शुरू होगा कितना होगा कमाई जी जी तो वैसे उम्र का छह साल के बाद आप तो इसमें कर सकते तो कोई भी कला हो उसको तो खुद का इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है उसको आप जबरदस्ती निकलते ये करो तो खुद का इंटरेस्ट हो होना दिमाग लगाना पड़ता उसमें मजीबी चीजें ऐसी थी उसको हम लोग दो चीज बता सिखा दे तो चार चीज उसे अपने दिमाग से करना चाहिए हार्डली हम लोग सिखा देते हैं वैसे वर्किंग कर देते हैं उसके ऊपर तो कम से कम पांच या छह महीने के अंदर दो तीन जो कोर्स है तो हाँ, पूरा कर सकता है अच्छा अच्छा-अच्छा। हालांकि तो नागपुर में तो कुछ ज्यादा ये डिग्रीज़ वगैरह नहीं है कॉलेजेस नहीं है, नहीं है हाँ, लेकिन आप उधर में केरला में जाइए आप कर्नाटक में जाइए बेंगलुरु में जाइए बॉम्बे में जाइए कलकत्ता में जाइए तो वहाँ तो कॉलेजेस है मैजिट की वहाँ डिग्रिया नहीं थी उसकी वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काम होते हैं वहाँ पे और शो कंटिन्यू वहाँ चलते रहते हैं वहाँ पे बड़े बड़े में हमारे नागपुर में चलते तो मैं फिर भी रहती हूँ केरला में तो बात आता है मैजिक पार्क बनाया मैजिशियन ने मैजिशियन गुटपुर वहाँ का तो पूरा पार्क बनाया है कम से कम से चालीस एकड़ में और पूरा मैजिशियन मैजिक के रिलेटेड वहाँ पे सब सिखाते भी है एकड़ में जी हाँ बहुत बड़ा एकड़ में उसमें बनाया गवर्नमेंट का और बहुत सुंदर उसने तो बनाया था और कलकत्ता पे भी डिग्री मिलती है उसकी बाका मैंने उसको नए नए मैड्रिक उसको एडमिशन करना पड़ता खुद को आजकल सर इसमें क्या होता है प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है हालांकि आपको मैट्रिक क्या को बाहर बाजारों मिल जाएगी आज आप दस रुपए का कोई चिप्स का पैकेट होगा तो उसके अंदर मैजिक आपको मिल जाएगा बट उसको करने की कला जो हाउ टू तो प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण होता है। चाहे चीज़ छोटी या बड़ी उससे मतलब नहीं लेकिन छोटी चीज में आराम खींच सकते हैं अगर आप काबिलियत हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा हो या कुछ उसको नया बनाने की इच्छा हो तो कर सकते तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड हो कुछ उसको आप उसका बोल सकते जितना प्रैक्टिस में काम आएगा जिसका आप लोगों को दिखाएंगे उसका आपको आउटपुट मिलेगा और कमाई तो इसमें अच्छी है अभी भी हमारे नागपुर में बड़े बड़े शोस कर रहे हैं आप बड़े मेट्रो पुना बॉम्बे कलकत्ता इधर उधर जहाँ भी जाए बड़े बड़े मशीन वहाँ पे अच्छा खाना करते 500-500 सौ टिकट रहते होंगे रुपए टिकट रहते होंगे फिर भी लोग हाथ पे हैं उनका हाँ बिलकुल बिल्कुल जी है सरदार जी है जो प्रोफेशनल शो रहते जरूर आनंद जी है उनका प्रोफेशनल शो हजार रुपये इमेजिन डे मनाया सर हमने नागपुर में कम से कम एक महीने पहले की बात है तो वो हमारा हॉल की कैपिटिटी का सर दो दो या तीन हजार लोगों को दी अच्छा तो हमने इमेजिन डे मनाया काफी नागपुर के आदमी मिलकर शो किया वहाँ पे तो हॉल के अंदर जितने लोग बैठे थे उसे डबल लोग बाहर खड़े थे अच्छा ऐसे तो, तो ये क्रेज है जादू का अभी भी है आगे भी रहेगा बिल्कुल बिल्कुल और हम जा बता रहे मुझे लगता है की हम लोग जब मेले में जाते हैं तो हर साल कहीं ना कहीं गाँव में मेले लगते हैं और मेले जो है वो सारे जैसे कि बाइक चलाने वाले ये सब हैं तो उसके साथ में मैजिशियन का भी एक शो लगा रहता है वो पूरा पैक रहता है और बड़ा अच्छी तरह से लोग जो है टिकट खरीदते हैं घंटे भर का शो रहता है आधा घंटा पहले टिकट बिकती है हाँ और टिकट फुल होने के बाद फिर मैजिक शो शुरू हो जाता है फिर ऐसे दो हाँ। तीन शो करके मुझे लगता है कि 10-15 दिन का जो अगर मेला लग जाता है हफ्ते भर हाँ, तो कम से कम कहीं ना कहीं बड़ा हाँ, मेला रेगुलर होता हाँ, है किसी दिन दिन तो चलते मेले को हाँ तो अगर 10 दिन भी आपने डबल डबल टिबल टिबल शो चलाया और आपको अच्छा हाँ, कमाई हो जाता है हाँ, तो मेरे खाल से एक बार में पूरे साल भर का आपका खाने पीने का तो रह जाता है अच्छी कमाई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें कमाई ऐसा नहीं है कि भाई आप आज ही सब कुछ हो जाएगा लेकिन आप थोड़ा मेहनत करके अनुभवी बन जाते हैं और हाँ। थोड़ा सा नाम हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपको जो है एक अच्छा कमाईने का जरिया भी मिल जाता है और मैंने मैं अगर आप दस शोज भी कर लेते हो हर शो का चार पाँच हजार भी पकड़ लिया तो पचास साठ हजार रूपए आराम से आपका मिल जाता है आराम आराम से से और उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो शोज रिपीट होते रहते प्रोग्राम तो उतने ही चलने हैं जितना आपने सीखा है तो आदत होने के बाद फिर वो तो आपके एक क्या कहते हैं कि वो नोटिंग हो है और उसको हाँ, हाँ, तो मैजिशन है, है ना बिल्कुल, बिल्कुल तो ये चीज है की करते करते बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस बन जाती है और प्रैक्टिस में एक द मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाए बिल्कुल तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते की भाई जैसे आ, अब जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं डिग्री कोर्स वगैरह का भी बात आपने कही क्योंकि ये हाँ। भी पहली बार मैंने सुना कि इसका भी कोई डिग्री कोर्स होता है हाँ जी हाँ, हाँ जो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनली सब कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप मेजिशियन को असिस्ट कीजिए अपने यहाँ के नजदीक में और हाँ। फिर सीखने के बाद आप छोटे मोहते जो शोर्स करना शुरू करेंगे आपकी इनकम शुरू हो जाएगी उसके बाद आप बाकायदा जो है जैसे कलकाता है या बॉम्बे है जहाँ स्कूल है या कॉलेजेस है उसमें भी एडमिशन ले लेता वहां पर भी आप जो है सीख के नए सीखने को मिलेंगे नई चीजें और आप खुद उनसे कुछ नया बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगा आपको तो फिर हो सकता है कि आप उसमें अगर कोई अच्छा चीज करके दिखाते हो तो वो भी आपका एक रिसर्च वाला मैजिक हो जाता है तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं ऐसा नहीं की आपको नहीं मिलेंगे तो उससे कई लोग सीखेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कूल के लिए कॉलेज के लिए भी एक नया जो है सिलेबस में चलना जाएगा वैसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर आपको कमाई करने के साधन हैं और रुचि की चीजें तो इसके अलावा प्रशांत जी आपने कुछ सेवा कार्य भी इसके माध्यम से करते हो तो उसके बारे में बताइए कुछ चीजों हाँ। के लिए आपने मैजिक किया था हाल ही में वो न्यूज हाँ। में आया था तो उसके बारे में भी हाँ। थोड़ा सा बताइए हाँ, तो, की हम लोग इससे लोगो को जो है ना एक सोशल सामाजिक प्राणी या मनुष्य तो समाज तो में हम रहते हैं समाज से हम कमाते हैं तो समाज को रिटर्न भी देना पड़ता है यस यस अगर आप कमाते हो तो उनको रिटर्न भी दो हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में कमाए हाँ। तो ऐसे गरीब बस्ती में जाकर उनको थोड़ा सा अगर टाइम सिखाए तो नहीं। नहीं। उनके मन पे जो खुशी होगी उनको जो खुशी मिलेगा वो अपने आप में एक जो है समाज को आप कुछ दे रहे हो अपनी कला के माध्यम से इसका आपको मन जो है संतुष्ट या सुकून फील करता है तो प्रशांत तो जी आपने ऐसा कुछ सोशल काम किया है मैजिक अभी हाँ, अभी जस्ट मैंने दो दिन पहले हमारे कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर में काफी बड़ा है जैन सेवा मंडल की तरफ से जो क्रिटिकल पेशेंट जो कैंसर के जो लास्ट स्टेज पे होते हैं अच्छा जो आज है कल आई पता नहीं तो उनके लिए मेरा शो हुआ था शो आता तो दो एक का मेरा शो वहा है अच्छा शो रहा है सबने बहुत हंसी लाते चेहरे पे बहुत खुश हो गए कैंसर के पेशेंट और सबने बहुत दुआ दी और इस तरह के शो कैसा काफी कर चुका है सोशल वर्क में और झोपड़पट्टी में जाके गरीब बच्चों को भी वहाँ सिखाया उनको उनको मैजिस्टो भी करवाया और जितने भी एनजीओज है आपको उनके लिए मैं नाम मंत्र शुल्कों पर मैं शोज करता हूँ पैसा सर्वोपरि है पहले भगवान जी ने अपन को कला दी है उसको उपयोग भी ऐसे होना चाहिए मैं हर जगह पैसा बेचता नहीं लोगों को खुशी है तब लोग खुश होते तब अपन खुश है और मैंने कुछ साल पहले भी माउंट आबू ब्रह्म कुमार जो तो मैं शो था रतन मोहनि दीदी के सामने शो किया बहुत मुझे खुशी हुई डायमंडल में अरे और हारमोनी हॉल में भी शो हुआ मेरा तो वहाँ पे मुझे रतन मोहनि दादी ने बहुत प्यार दे लाड़ा गया <laughs> और आधा घंटा का शो मेरा बहुत अच्छा सामने बहुत तारीफ किया और मुझे दोबारा आने के वहाँ इच्छा है अगर बाबा ने मुझे करेंगे तो मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊंगा शूज करने के लिए हाँ। तो मैं चाहता मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आने के लिए रेडी हुई वहाँ पे और मुझे भी अच्छा <laughs> लगता की सोशल काम में मेरी कला काम आ रही है उनकी दुआएं पैसा हाँ पैसा तो हर कोई कमाता दुआ कमा चाहिए चाहे अपने भगवान जी को ये बोलता की दुआ कमाओ दुआए काम आ गई तुम्हारे दवाएं काम नहीं दुआ दुआएं काम होती है बिल्कुल बिल्कुल अपना अच्छा कला भगवान जी दे तो उसका मैं ऊपर ऐसे कर रहा हूँ किसी के भी पड़ सका ठीक हैश्रम हो गया काफी जगह पूरे आपका शोक कर चुका मैं और जादू के जादू के जरिए मैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा जो होती है वो भी काम इसलिए बहुत में लोगों के के डाउट्स भी क्लियर किए से मैजिक जरिए जी चलिए प्रशांत तो जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा आपने जो है मैजिक के बारे में बताया करियर इन मैजिक के बारे में बताया और मैजिशन क्या कर सकते हैं वो आपने बताया इससे समाज में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं समाज में क्या सेवा कर सकते मैजिक के माध्यम से ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और कर भी रहे तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे हमारे विद्यार्थी मित्रों को मैसेज मेरा ये है कि सभी मेरे युवा को मेरे दोस्तों को ये है कि आप कोई भी कला को आप कम आखिए हर कला में श्रेष्ठता आप ला सकते हैं चाहे अभिनया कुछ भी हो लेकिन प्रैक्टिस वो आप बड़ा बन सकते हो लता मंगेशकर हो या अमिताभ बच्चन तेंदुलकर सर हो बिल्कुल प्रैक्टिस से वो लोग इतना आगे बढ़े एजुकेशन से आगे नहीं बढ़े लेकिन प्रैक्टिस से आगे बढ़े हालांकि देखा है उनका एजुकेशन बहुत कम है उनका डिग्री है कुछ नहीं लेकिन आज वो कहा के क्या गए तो वैसे माजिक कला भी है जैसे केलाल जी सरकार जी हो चुके हैं उसका भी तो आ रहा है मैजिक में भी वैसे कि आप लोग इस मैजिक फिल्म में आइए सीखिए खुद को डेवलप करें और खुद को खूब तरह लोगों को प्यार भी कमाइए और पैसे भी कमाइए मेरा सबसे यही अनुरोध है जहाँ भी कुछ तकलीफ तो मैं तैयार हूँ मैं सीखने के लिए सिखाने के लिए तैयार मैं आपके साथ रहूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको बहुत बहुत साधुवाद अपने संदेश के लिए और आपने कहा कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र है सीखना चाहते हैं उनको सिखाते भी है वर्कशॉप भी आप कंडक्ट करते हैं और साथ साथ में सोशल वर्क भी आप करते हैं एनजीओ के साथ मिलकर बहुत बहुत दुआएं आपको एंड थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने मैजिक के बारे में दिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर प्रशांत भावसार जी हमारे साथ नागपुर से जुड़े और आप सभी को मैजिक के बारे में बताया और आशा करूंगा कि आप सुनकर कहीं कही न कहीं आपके मानस पटल पर विचार तो चल रहा होगा कि मुझे भी सीखना है बिल्कुल सीखिए आप देखिए अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपको प्रशांत जी से जुड़ना है तो आप चौरानबे इस नंबर पर मैसेज कीजिए हम आप लोग आपको हेल्प आउट करेंगे प्रशांत जी से जुड़ने के लिए और आप अपना करियर अच्छे से करें मैं चाहूंगा कि इसमें करियर में किसी की मत सुनिए आप अपनी दिल की सुनिए जो आपको अच्छा लगता है उसी में आप काम करें मैं ये नहीं कहता हूं कि आज हमने इस पे बात किया तो इसी में आप करियर बने नहीं नहीं हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताना और उसका लिमिटेशन क्या है और अनलिमिटेशन क्या है और उससे फायदा क्या है वो सारी चीजें बताना अब आपकी रुचि देखिए आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बने आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बने अगर आप मैजिशियन बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मैजिशियन ही बने किसी के कहने पर या पियर प्रेशर में आकर माता पिता के प्रेशर में करियर के बारे में कभी भी डिसीजन गलत ना हो आपका क्योंकि करियर का डिसीजन गल, अगर गलत हो जाता है तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ता है फिर से वापस आपको समय मिलता नहीं है इसीलिए हम चाहते हैं कि शो के माध्यम से सारी बातें आपको बता दें और आप अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़े अपना करियर बनाएं, अपना और देश का नाम ऊंचा करें ऐसी शुभ के साथ फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हुए सलाम नमस्ते हम आ सा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति ओम शांति खुश रहो मुस्कुरा ते सदा खुश रहो मुस्कराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो रहो सदा खुश रहूं खुशी का मरमे सुनाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो बजाना खुशी का लुटाते रहो सदा खुश रहो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 साना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो